विश्व दर्पण दृश्यमन नगरी पश्यत्मया बगिवोभूत युते प्रबोधसम स्वात्मा तस्म श्रीगुरू नमेदीक्षिणा श्री संभोगे विप्रल निरभय भापी रक्षेपेगा साल विवरण निपुण ब्रह्म विदीव हम लोक शोकैरनुपतमी भावूता श्रीपूर्ण आनंदती तीर्थ पथि पथि पथि का नंदय बम ब्रमीती ओ सुरुषा गीता का निर्माण कब हुआ मैंने उनसे प्रश्न पर प्रतिप्रश्न किया कि कोई बात चार दिन पहले कही गई कि चार दिन बाद कही गई इसकी कीमत होती है कि बात कच्ची कही गई या झूठी कही गई इसकी कीमत कोई बात चार दिन पहले अगर कही जाए और वो झूठी हो या चार दिन बाद कही जाए पर झूठी हो तो झूठी बात की कीमत नहीं होती कीमत सच्ची बात की होती है चाहे वो चार दिन पहले कही गई हो या चार दिन बाद कही गई हो इसलिए जो लोग काल की खोद करते हैं की गीता कब कही गई उनका विभाग दूसरा है वे ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं, पुरा पुरातत्व की खोज कर रहे हैं गीता में किस तत्व का निरूपण किया गया है इसके साथ उनका कोई संबंध नहीं है एक ने कहा महाराज भूगोल के किस हिस्से में गीता का वर्णन हुआ है जंगल में बैठ के कही गई कि पहाड़ पर बैठ के कही गई कि युद्ध भूमि में बैठ के कही गई कि सोते कही गई कि बैठते कही गई गयी कीमत इस बात की नहीं होती कि वो बात इस जगह बैठ कर कही गई कीमत इतनी होती है की बोझ सच्ची है कि झूठी है था अच्छा। जो बात कही गई वो बच्चे ने कही कि बूढ़े ने कही बाला दत सुन यदि बच्चे ने भी सच्ची बात कही हो तो उसको आप मानिए जो बूढ़े लोग कहते हैं वही सच्चा होता है जो बच्चे लोग कहते हैं वो सच्चा नहीं होता है सही अभिनिवेश बिल्कुल छोड़ दीजिए हमें तो ये देखना है कि जो बात कही गई है वो जांच करने पर सच्ची उतरती है कि नहीं उतरती है यदि बात कभी कोई बात कभी भी कही गई हो कभी भी कही गई हो किसी ने भी कही हो किसी ही भाषा में कही हो परंतु वो बात अगर सच्ची उतरती है तो सत्य की कीमत होती है उसी सत्य को सत्य कहते हैं जो कभी भी बाधित न हो जिसको कभी कोई झूठी सिद्ध न कर सके। सकें ऐसी बात का क्या प्रमाण है कि जो कभी झूठी सिद्ध न हो आगे शायद झूठी सिद्ध हो जाए अब आप देखो जब भी कोई कहे कि तुम हो भी नहीं तो ये बात कब झूठा सिद्ध हो जाएगा? बोले हम नहीं रहेंगे तभी झूठा सिद्ध हो जाएगा तब तुम नहीं रहोगे तो तुम नहीं हो इसमें तुम किसके लिए बोला जाएगा? जब जिसके लिए ये बाक बोला जाएगा कि तुम नहीं हो उसके लिए ये बात हमेशा ही झूठा रहेगा कभी सच्चा हो ही नहीं सकता या बोलने वाला कहे कि मैं नहीं हूँ और जब कभी कोई बोलने वाला होगा और बोल के बतावेगा कि मैं नहीं हूँ तो चाहे वो किसी समय बोले किसी जगह बोले किसी भाषा में बोले किसी रूप में बोले जो बोलेगा कि मैं नहीं हूँ वो बिल्कुल झूठ बोलेगा इस बात को आप समझ मैं नहीं हूँ ये भूलना सत्य के क्षेत्र में है ही नहीं तो गीता का ऐतिहासिक अनुसंधान जो खींचित थीछ लिखने वाले लोग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए और खी कुरुक्षेत्र में भी कही गयी की कही अन्यत्रोज जो भूगोल के विद्वान है उन पर छोड़ दी है इसके मूल बत्ता व्यास है कि कृष्ण है इसकी लड़ाई सनातन धर्मी और आल समाजियों पर छोड़ दी जाए हम लोग इस बात का अनुसंधान करें कि अंत इसमें कहा क्या गया है किस बात पर विचार करें आखिर ये बात जो इसमें कही गई है वो हमारे जीवन का कहीं स्पर्श करती है कि नहीं करती है हमारी वर्तमान समस्याओं का हल करती है कि नहीं करती है हमारे दुख दर्द को मिटाती है कि नहीं मिटाती है हमें ये सुख शांति देती है कि नहीं देती है यदि ये हमारे रोग को मिटाती है हमारे दुख दर्द को दूर करती है हमें तत्काल सुख शांति देती है तो ये तो एक अमृत का ग्रंथ हुआ अमृत की पुस्तक हुई ये तो एक अमृत वचन हुआ इसमें कौन कब कहा ये सब जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है ये तो हम अब यहाँ हमारे भीतर बैठा हुआ अंतर जामी श्री कृष्ण गीता का प्रवचन कर रहा है ये ही कर रहा है अभी कर रहा है कृष्ण को भूत बनाना सनातन धर्म कृष्ण के साथ अन्याय है वो ऐतिहासिक नहीं सात्विक है वो उस समय भी था इस समय भी है उसको भौगोलिक बनाना अन्याय है उसको भाषाई सांप्रदायिक चक्कर में डालना अन्याय है श्री कृष्ण हम सब का है हमारा अंतर्यामी है हमारे भीतर बैठा हुआ है हमारे जीवन के रक्सी भांगडोर उसके हाथ में है गीता नर की समस्या का समाधान करने के लिए नारायण के द्वारा कही गई है अपना अपना विभाग अलग है जो लोग भौतिक पदार्थ में ज्यादा रुचि रखते हैं, वो भौतिक अनुसंधान अधिक करते हैं और जो लोग आत्मा अनुभूति में अधिक रुचि रखते हैं वो गीता में कहे हुए सत्य का अनुसंधान करने के लिए आत्मा को तो देखते हैं। गीता में यदि स्वर्ग का वर्णन हो तो उस पर आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी श्रद्धा स्वर्ग और नरक का वर्णन जब तक आप अपनी श्रद्धा नहीं जोड़ेंगे तब तक सिद्ध नहीं होगा परंतु किसी भौतिक वस्तु का वर्णन हो तो श्रद्धा नहीं वो विज्ञान के सहकार से ही ज्ञात हो जाएगा गीता में जब ये वर्णन मिलता है कि अग्नि के द्वारा सूर्य के द्वारा चंद्रमा के द्वारा परमात्मा का प्रकाश नहीं हो सकता तो उसको आप वैज्ञानिक रीति से सोच सकते हैं कि आप के द्वारा मन के द्वारा जीव के द्वारा परम सत्य को प्रकाशित नहीं किया जा सकता परंतु जहाँ गीता में आत्मा का वर्णन आता है वहाँ न तो प्रत्यक्ष वस्तु के अनुसंधान के समान विज्ञान के सहकार की जरूरत है और न तो नरक स्वर्ग के अनुसंधान के समान श्रद्धा की आवश्यकता है ठीक आपके बारे में जो वर्णन मिलता है गीता में उसको तो आप तत्काल अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वह आपके बारे में है आपका स्वरूप कैसा है इसका निरूपण करने के लिए है आप कैसे हैं इसको आप तत्काल अनुभव कर सकते हैं उसमें ना वैज्ञानिक यंत्र की आवश्यकता है और ना तो श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता है वो तो आप जैसे हैं, वैसा आपको तुरंत अपरोक्ष साक्षात्कार कराने के लिए है अब गीता के बारे में एक दूसरी बात हुई है संसार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म उसको बोलते हैं और प्रवृत्ति से पृथक हो करके निवृत्ति हो में आ करके आ, अपनी आत्मवस्तु का साक्षात्कार करना चाहिए ये एक दूसरी प्रक्रिया है हमें लोगों में कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारा अंतकरण शुद्ध हो और व्यवहार में हमको सफलता मिले वो एक बात दूसरी है और हमें क्या साधन करना चाहिए जिससे अंतर में हमको परमात्मा के दर्शन की योग्यता प्राप्त हो वो एक बात दूसरी है ये निर्माण विभाग है दोनों ये दुनियादार लोग जो हैं, वो कुछ करते हैं तो कुछ बनता है कुछ करते हैं तो कुछ मिलता है कुछ नई चीज बनानी होती है तो कुछ करना पड़ता है तो एक होता है कर्म का विभाग धर्म का विभाग प्रवृत्ति लक्षण विभाग कौन सी प्रवृत्ति करे तो उस प्रवृत्ति का फल क्या होगा प्रवृत्ति के फल रूप आप जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं आपको तो धन मिलेगा प्रवृत्ति से आपको तो भोग मिलेगा प्रवृत्ति से आपको धर्म मिलेगा प्रवृत्ति से परंतु प्रवृत्ति का अंतिम रूप क्या होगा प्रवृत्ति का अंतिम रूप होगा निवृत्ति प्रवृत्ति करते करते करते आप अपने आप में आ करके स्थित हो जाएंगे तो एक क्रियाशील प्रवृत्ति और एक शांत प्रवृत्ति क्रियाशील प्रवृत्ति से व्यवहार होता है और शांत प्रवृत्ति से समाधि होती है परंतु वो समाधि रूप जो निवृत्ति है तो वो भी कभी न कभी टूट जाती है निवृति के बाद प्रवृत्ति और प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति ये संसार का चक्र चलता रहता है यही जीवन के रथ के दो पहिए है जिन पर बैठ करके इस जीवात्मा रूपी नर को अर्जुन को इस कर्म क्षेत्र में काम करना पड़ता है परंतु इसमें बैठा हुआ जो जीवात्मा है वो न प्रवृत्ति है न निवृति है वो तो असंग साक्षी है यहाँ तक की बात जो है वो बिना वेद वेदांत के उपदेश के समझी जा सकती है अनुभव में लाई जा सकती है वेद वेदांत की जरूरत वहाँ पड़ती है जब किसी साक्षी आत्मा को एक अज्ञान का पर्दा काटने के लिए ब्रह्म जानने की जरूरत पड़ती है वहाँ ब्रह्म जानना भी उतना मुक्त नहीं है जितना कि अज्ञान के पर्दे को फाड़ देना आवश्यक है तो ये बात जो किसी भी साधना से उत्पन्न नहीं होती न प्रवृत्ति से, न निवृत्ति से यदि साधना से उत्पन्न होए, तो वो फिर मिट जाए, नष्ट हो जाए वो साधना से उत्पन्न जो स्थिति है वो नश्वर हो जाए जो चीज पैदा होती है वो मिट जाती है तो तत्व ज्ञान के द्वारा उस वस्तु का बोध कराया जाता है जो सिद्ध है जो स्वयं है ये आत्मा ब्रह्म है ये जब श्रुति ये गीता जब बताती है और आत्मा और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार होता है उससे सबसे बड़ा फल होता है की ये ज्यो का त्यों जैसी की स्थिति है इसमें भला बुरा इसमें राग द्वेश्वर इसमें जन्म मरण का भेद किए बिना एक पर ब्रह्म परमात्मा सर्व के रूप में प्रकट हो रहा है तो ये बात ये वस्तु स्थिति प्रकट हो जाती है ये बनाई नहीं जाती तो असल में ऐसा है ही है केवल न जानने के कारण ये वस्तु परोक्ष हो रही है तो सुबह गीता में हम ये देखें कि हमारे दैनिक जीवन के लिए क्या प्राप्त हो होता है गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं एक है दुर्योधन और एक है अर्जुन दुर्योधन का अर्थ है नाना प्रकार के दांव पेश करके कूटनीति के द्वारा छलक प्रपंच से जीवन के व्यवहार को चलाने वाला स्वार्थी मनुष्य अर्जुन का अर्थ होता है सरल सीधा ज्ञानार्जन करने के लिए तत्पर एक मनुष्य युद्ध भूमि में दोनों आते हैं दुर्योधन भी आते हैं अर्जुन भी आते हैं दुर्योधन भी दोनों सेना का निरीक्षण करते हैं और अर्जुन भी दोनों सेना का निरीक्षण करते हैं दुर्योधन सेना का निरीक्षण करके तत्काल आज्ञा दे देते हैं कि आप सब लोग विष्णु की रक्षा करें युद्ध की घोषणा हो जाती है दुर्योधन ने अपनी युद्ध घोषणा में ये कहा कि ये जितनी सेना यहां इकट्ठी हुई है हमारे पक्ष में वो मेरे लिए मरने को तैयार है आप गीता में ये पढ़ते हैं मदरसे त्यक्त जीविता ये सेना जो सामने खड़ी है इसमें मैं जिंदा रहू मैं राजा बनू मेरा सुख स्वार्थ पूरा हो इसके लिए ये सारी सेना मरने को तैयार है ये अर्जुन का दृष्टिकोण है और युद्ध की घोषणा हो जाती है अर्जुन वो भी दुद्ध भूमि में आते हैं अर्जुन की विशेषता ये है कि अर्जुन के पास एक सारथी भी है आपने गीता के प्रारंभ में दुर्जोधन के रथ और दुर्योधन के सारथी का वर्णन नहीं देखा बताइए गीता के प्रारंभ में दुर्योधन के सारथी का क्या नाम है किस सारथी को आज्ञा भी दुर्योधन दे कि तुम हमारा रथ युद्ध भूमि में ले चलो न तो उसके सारथी का वर्णन है न सारथी के लिए निर्देश का वर्णन परंतु जब अर्जुन युद्ध भूमि में आते हैं तो उनके रथ का भी वर्णन है उनके सारथी का भी वर्णन है माने आप जब भी जीवन यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास एक रस भी होना चाहिए रस में घोड़े भी होने चाहिए और उसके लिए एक उत्तम सारथी भी होना चाहिए ये अर्जुन और कोई नहीं नर है नर नारायण दो रूप में प्रकट हुए हैं एक का नाम जीवात्मा एक का नाम ईश्वर जीवात्मा युद्ध भूमि में अवतीर्ण हुआ परंतु अकेला नहीं उसने नारायण से कहा तुम भी हमारे साथ और चलो इतना ही नहीं हमारे रथ का संचालन करो तो जो नारायण को अपने जीवन रथ का संचालन के व्यवहार की भूमि में व्यवहार के रणक्षेत्र में अवतीर्ण होता है वो सफल होता है आप देखो आप कोई काम करने जाते हो तो नारायण को साथ लेकर जाते हो कि नहीं ये पहली बात है दुर्योधन दया रण में वो नारायण को साथ लेकर नहीं गया पर अर्जुन गया रणभूमि में तो नारायण को साथ लेकर गया हम समझते हैं और सब बातें भूल जाए तो भूल जाए ये बात तो भूलने लायक नहीं है नारायण माने ये मनुष्य का शरीर जो दिखाई पड़ता है ये केवल मनुष्य का शरीर हड्डी मांस जम का पुतला नहीं है इसके भीतर जो समस्ती का संचालक है जो समी का उत्पादक है जो समस्ती का स्वामी है वो परमेश्वर इस शरीर के भीतर बैठा हुआ है आप कोई काम करने के लिए निकले कोई काम करने के लिए चले तो हमारे हृदय में नारायण बैठा हुआ है उसकी ओर देखने नारायण का स्मरण करके सब काम करें। जो लोग बड़े बड़े हैं, उनकी बात छोड़ दो जो जो बड़े व्यापारी हैं उनका काम आज कल्पना नारायण स्मरण से चल सकता है स्मरण से भी काम चलता है जो बड़े बड़े शून्यवादी हैं, बड़े बड़े विचारक हैं, थोड़ा सा बड़पन महाराज जिसके भीतर आ जाता है चार आदमी पीछे चलने लगे चार आदमी तारीफ करने लगे चार पैसा ज्यादा हो जाए चार किताबों की बुद्धि और आगे बढ़ गए। है न साधना के क्षेत्र में कोई चकमक कोई आ जाए तो नारायण को भूल जाते हैं तो हम गीता की ओर से पहला निवेदन आपसे ये करते हैं कि आप कोई भी काम करें, तो उसमें अकेले असहाय दिन हीन नर के रूप में न करें नारायण की सारी मदद आपको प्राप्त है इस रूप में आप अपना काम प्रारंभ करें पहली बात यह है अब एक दूसरी बात पर भी ध्यान दो मैंने आप असहाय नहीं है ये मत समझें आप कोई काम करने के लिए जा रहे हैं नारायण आपसे सहायता है यहाँ से काम प्रारम्भ ये आपके दैनिक जीवन के लिए बात है मालदीय जी की बात को मैंने कई बार आपको सुनाई कि वो कहते थे कि आप घर से कोई काम करने के लिए निकले तो चार बार नारायण नारायण नारायण नारायण बोलना यदि कोई नदी बहती है नहर चलती है और अपने मूल उदगम से उसका संबंध बना रहता है तो वो नदी सूखती नहीं है वो नहर सूखती नहीं है लेकिन ऐसी नहर कोई निकाली जाए तो उसका अपने मूल उद्गम से संबंध ही न रहे तो वो नहर सूख जाती है इसी प्रकार ये जीव जो है इसका मूल उद्गम है नारायण मूल उद्गम है परमेश्वर यदि ये परमेश्वर के साथ संबंध रखकर संसार के व्यवहार में लगेगा तो इसकी शक्ति बनी रहेगी परमेश्वर में से तीन बात आपको हमेशा मिलती रहती है आप याद कर लें एक तो आपकी जीवन धारा विच्छिन्न नहीं होगी दूसरे आपकी बुद्धि जो है वो समाप्त नहीं होगी बुद्धि पर बुद्धि निकलती रहेगी और तीसरे आपके जीवन में आनंद आता रहेगा यदि आप ईश्वर के साथ संबंध छोड़ देंगे तो जीवन की धारा कट टूट जाएगी विच्छिन्न हो जाएगी और आपके ज्ञान की प्रज्ञा की बुद्धि की जो धारा है वो क्षीण हो जाएगी और आपको जो भीतर से आनंद आता है वो कट जाएगा क्योंकि आप उधार आनंद लेने में लग जाएंगे, सब आप बुद्धि लेने लगेंगे किताबों से और आदमियों से सब आप आनंद लेने लगेंगे विषय भोगों से सब आप जीवन की जीवन लेने लगेंगे दवाओं से दवा से जीवन उधार लेना और किताबों से और दूसरे लोगों से बुद्धि उधार लेते रहना और आनंद के लिए विषय भोगों के पराधीन हो जाना ये इस बात का नमूना है की हमारे भीतर जो जीवन का ज्ञान का आनंद का जो मूल स्रोत है उससे हम कट गए हैं अब दूसरी बात ये देखो कि हमारे जीवन में जो घोड़े हैं वो कुछ ढंग के होने चाहिए तथा स्वेतर है ईर दुख से दुर्योधन के घोड़ों का रंग आपको गीता में तो मालूम नहीं पड़ेगा महाभारत पढ़े तो आपको भले मालूम पड़ जाए दुर्योधन के घोड़ों का क्या रंग था पर गीता को दुर्जोधन के घोड़ों का रंग बताने से कोई मतलब नहीं है वो तो जो घोड़ों के जानकार हो तो जो घोड़ों के जानकार हो जो खरीबी बेची करते हो घोड़ों की वो घोड़ों के लक्षण पहचानते हैं। परंतु गीता इस काम के लिए नहीं है कि दुर्जोधन के घोड़ो के क्या लक्षण थे और अर्जुन के घोड़ों के चालक रखते हैं उसको तो खास करके अर्जुन के घोड़ों के बारे में ये बताना है की तथा श्वेतर हयैर युक्ते से श्वेत घोड़े जुटे हुए हैं अर्जुन के रथ में इंद्रियाणी हया आपकी इंद्रियां सफेद जीवन व्यतीत करते हैं काला जीवन व्यतीत करते हैं ये इंद्रियां घोड़े हैं ये इंद्रियां जो है, ये भोड़े हैं, ये घोड़े हैं घोड़े और आपके घोड़े आपकी इंद्रियां श्वेत हैं कि काली हैं, इंद्रियां आपकी कैसी हैं तो यदि वो काले कारनामे करने वाली हैं, तो काली हैं, और सफेद काम करने वाली हैं, तो श्वेत श्वेत सात्विकता का रंग है आपकी इंद्रियों में सत्वगुण का निवास है कि नहीं ये आपका शरीर रथ है आत्मा रथी है बुद्धि में बैठे वासुदेव सारथी हैं और आपकी इंद्रियों के घोड़े कैसे हैं श्वेत हैं कि नहीं है ये आपके जीवन के लिए रोज रोज की बात है दैनिक जीवन की बात है आप इंद्रियों को काले रंग में डुबोते हैं कि लाल रंग में डुबोते हैं, कि सफेद रंग में डुबोते हैं आप अपनी इंद्रियों को श्वेत करके चलते हैं कि नहीं आपके घोड़े सफेद हैं कि नहीं है तो देखो अर्जुन की एक बात तो ये है कि उसका सारथी नारायण है बिना पारथी का दुर्योधन जैसे बिना सारथी का है बिना रथ का है बिना घोड़े का है गीता के प्रारंभ में उसके पास तो जीवन में यात्रा करने के लिए जो ठीक ठीक सामग्री चाहिए वही नहीं है दुर्योधन के पास वो तो दूसरों को हुक्म देता है बस हुक्म देने से जीवन नहीं चलता है जीवन की जो प्रणाली है उससे जीवन चलता है आप देखें श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर बैठे हुए हैं। एक है आपका हृदय इसमें आपका एक छोटा सा मैं व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध होकर काम कर रहा है और एक इसमें है अनंत चैतन्य परमात्मा जो छोटे से जीवन से मैं मेरा किए बिना इसका संचालक हो रहा है और दोनों में चैतन्य एक है सत्व में एकम दिधास्थितम एक ही सद अर्जुन और कृष्ण दोनों के रूप में प्रकट है देखो एक दिन है एक रात है लेकिन काल दोनों में एक है एक एक ने किसी महात्मा से पूछा कि सृष्टि कब हुई महाराज पहले दिन में हुई कि रात में पहले पहले जब हुई तो दिन में हुई कि रात में हुई एक में प्रश्न किया तो महात्मा जी ने कहा कि भैया है ना ये नृष्टि जो हुई ये दोनों के बाप से हुई दिन और रात दोनों जिसके बेटे हैं उनसे अहस्ट कृष्णम अहर अंजुल चौद ही काला है और दिन ही सफेद है अहस्ट कृष्णम अहर अंजुल परंतु जो काल है आ, वो न दिन है न रात है काल में दिन और रात दोनों का विभाग दिखाई पड़ता है परंतु तो काल में दिन रात नहीं है बोले ये तो जिसने सृष्टि बनाई उसने अपनी सृष्टि के साथ साथ दिन और रात भी बनाया तो अर्जुन और कृष्ण इन दोनों के साथ आ, इन दोनों में एक परमात्मा चैतन्य अखंड प्राप्त है तो हमें एक बात तो ये है ये मनुष्य जीवन को आप यात्रा के लिए उपयोगी रथ के रूप में समझें। इसको मैं न समझें। और इसमें जो घोड़े हैं इंद्रिया उनको सात्विक रखें। और इसमें सारथी जो है बुद्धिम्तु सारथिम बुद्धि इसमे आपकी जो प्रज्ञा है उसको जागृत रखें यहाँ से जीवन प्रारंभ होता है पर जब जीवन प्रारंभ होता है तो दुनिया की जो परंपरा है वो आके देखती है परंपरा क्या है परंपरा है अविचारिक जिस पर हमने कभी भी विचार नहीं किया है वो मक्खी मक्खी की जगह पर मक्खी जैसे बोलते हैं जैसे लकीर के फते हम स्वयं में कभी विचार नहीं करते हैं पुरानी लकीर को पीटते चलते हैं। असल में जिज्ञासा का उदय ही उसके मन में नहीं हो सकता जो केवल लकीर पीट अपने जीवन का संचालन करना चाहता है उस लकीर को समझने की अभी प्रेक्षता तो उसके लिए एक जिज्ञा एक त्याग का उदय होना चाहिए अर्जुन ने सृष्टि देखी दोनों तरह की सृष्टि देखी अच्छी भी देखी और बुरी भी देखी दुर्दोधन के पक्ष के लोगों को भी देखा और अपने पक्ष के लोगों को भी देखा दुनिया में कुछ लोग अपने पक्ष के होते हैं कुछ अपने विपक्ष के होते हैं पक्ष और विपक्ष के बिना ये सृष्टि चलती नहीं परंतु जिस पक्ष में हम काम करते हो उसके अच्छे होने का बोध तो होना चाहिए ना। आप ये लो, एक अपने दैनिक जीवन के लिए एक वस्तु का ग्रहण करो क्या आप किसी का पक्षपात इसी लिए करते हैं कि वो अपना है कि आप किसी का पक्षपात इसलिए है करते हैं कि उसका पक्षपात करना चाहिए एक बार दो गद्दी पर एक गद्दी पर दो आचार्य नामजद हो गए गद्दी है एक और दो आचार्य नामजद हुए एक पार्टी ने कहा ये आचार्य एक पार्टी ने कहा ये आचार हमारे पास से सिफारिश आई तो देखो ये आचार जो है ये आपके अपने हैं इसलिए इनका पक्ष लेना चाहिए दूसरी पार्टी की सिफारिश आई कि ये आचार बड़े योग्य हैं इसलिए इनका पक्ष लेना चाहिए अब हमारी अंतरात्मा क्या कहती है हमारी अंतरात्मा अर्जुन है हमारी अंतरात्मा दुर्योधन है यही तो उसकी परीक्षा होगी ना? यदि हम अपना मान करके किसी का पक्षपात करते हैं, तो हमारी अंतरात्मा में दुर्योधन प्रकट हो रहा है और यदि हम किसी की योग्यता को स्वीकार करके उसका पक्ष कर रहे हैं तो हमारे अंदर अर्जुन प्रकट हो रहे है अर्जुन का कहना है विजयं न, न विजयं विजय कृष्ण न तो राज्यम सुखानी से किमनो राज्य ने गोविंद किम भोग जीवित न कांशी विजय कृष्ण हमको विजय नहीं चाहिए न तो राज्य नहीं चाहिए सुखानी से सुख नहीं चाहिए हम राज्य लेकर क्या करेंगे हम भोग करके क्या करेंगे हम जीकर क्या करेंगे बोले भला जीने में तुमको तो क्या परहेज है जीने से क्या परहेज है तो जीने से ये जी के बहुत लोगों को मार के हम जिये और हम जी के बहुत लोगों को जिंदा हैं। इस पर विचार करो अर्जुन ने साफ कह दिया आप अगर जीता पढ़ते हैं तो आपके ध्यान में ये बात बिल्कुल होगी अर्थे नो राज्यम भोगा सुखानी चोता युद्ध प्राणा धना अर्थे नो राज्यम भोगा सुखानी च हम अपने लिए राज्य सुख भोग नहीं चाहते हैं हम तो इनके लिए चाहते हैं हम तो इनके लिए चाहते हैं आप देखो जब कोई काम करते हो तो सबके सुख को सबके राज्य को प्रधानता विचार करते हो कि केवल अपने व्यक्तिगत सुख और समृद्धि को लेकर विचार करते हो मर्थे, राज्यम होगा सुखा अर्जुन का कहना है कि हम अपने व्यक्तिगत सुख स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहते हैं हम तो हम तो इन लोगों के लिए चाहते हैं इनका सुख चाहिए इनका राज्य चाहिए इनका स्वार्थ चाहिए इनका विजय चाहिए प्रश्न यह है कि ये जो युद्ध हमारे सामने उपस्थित हुआ है वो हमारे व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा करने के लिए है की संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सुख की प्रतिष्ठा करने के लिए है यही तो गीता का मूल है दुरजोधक कहता है मेरे लिए सब मरने को तैयार है और अर्जुन कहते हैं सबके लिए मैं मरने को तैयार हूँ सबके लिए मैं मरने को तैयार हूँ ये जीवन क्रम की सच्ची पंग डंडी है और मेरे लिए सब मर जाएं भले ये जो है ये जीवन की झूठी पंग डी है एक का नाम है आसुरी संपत्ति और एक का नाम है दैवी संपत्ति आप अपने जीवन में गीता से सीखिए विवेक का उदय हो गया अर्जुन के चित्र में विवेक का उदय हो गया ये नहीं कि जो कुछ सामने आया और उसमें कूद पड़ा कि ये तो हम करेंगे इसमें तो हम मरेंगे इसमें तो हम लड़ेंगे इसमें तो हम जरेंगे बिना दृष्टिकोण के ये गीता गीता आपको दृष्टि देती है आप साधन करते है इसलिए क्या को जड़ बनाने के, को बनाने के लिए साधना करते हैं क्या आप सब को शून्य बनाने के लिए साधना करते हैं क्या आप आनंद को दुख बनाने के लिए साधना करते हैं क्या आप परिच्छिता में लीन हो जाने के लिए साधना करते हैं और यदि आपको मालूम ही नहीं है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो सत्य को शून्य बनाने की चेष्टा है यदि आपको मालूम ही नहीं है कि हम जो साधना कर रहे हैं वो चेतन को जड़ बनाने की चेष्टा है आप कहाँ चली जाएगी इस स्पुर रूप का आप सबके जो प्रकाशक है साक्षी है स्पुर रूप है वहाँ कल से वो कहाँ चली जाएगी तो यदि आपको मालूम ही नहीं है कि जो हम साधना कर रहे हैं वो हमको सत्य ऐसी शून्य कर देगी वो हमको चेतन ऐसी जड़ कर देगी वो हमको आनंद से आनंदा भाव में आनंदा भाव में स्थित कर देगी तब वो अपरिच्छता के बोध से अपरिचिन्नता के बोध से अबोध में दीन कर देगी यदि इस बात को इस बात को आप नहीं समझेंगे तो आप क्या साधना करेंगे इसलिए विवेक का उदय गीता का कहना है कि पहले साधना के प्रारंभ में एक विवेक का उदय होना चाहिए बुद्धि का जितना आदर ज्ञान का जितना आदर गीता ग्रंथ में प्राप्त होता है उतना आदर विश्व साहित्य के किसी भी धर्म ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ धर्म ग्रंथ धर्मक ग्रंथ और बुद्धि का मेधा का ज्ञान का और मेधा हम प्रातर हवा हम प्रातः काल मेधा का आवाहन करते हैं बुद्धि का आवाहन करते हैं हम प्रातः काल उठकर गीता ये नहीं कहती है कि बुद्धि को छोड़ दो गीता ज्ञान की वो महिमा जज ज्ञातवा नेहतव्य मवती जज ज्ञातवा न पुनर्मोह एव जाति पांडव न ही ज्ञाने न सदृश पवित्र विद्यते आप अपने को पवित्र बनाना चाहते हैं, तो ज्ञान का सहारा लीजिए यदि आप अपना मोह मिटाना चाहते हैं, तो ज्ञान का सहारा लीजिए यदि अज्ञान को दूर करना चाहते हैं, तो ज्ञान का सहारा लीजिए परन्तु ये ये ज्ञान के प्रति जिज्ञासा का उदय मनुष्य के जीवन में कोई भी काम कीजिए आप समझ के कीजिए ना ऐसी बात कीजिए समझ का इतना बड़ा आदर समझ का बुद्धि योगम उपातृत्य मत कितना सतत अनुभव बुद्धि तो जहाती भी है उकृत दुष्कृत आपके जीवन में यदि बुद्धि आ जाए तो आप पाप पूर्ण से छूट जाएंगे गीता का कहना है कि यदि आपके जीवन में एक बुद्धि आ जाए बुद्धि आ जाए तो आप पाप पूर्ण से छूट जाएंगे माने बुद्धि ही ऐसी चीज है जो आपको पाप होने में पसाती है आपको बुद्धि आ जाए तो आप जन्म मरण से विनिर्मुक्त हो जाएंगे ये गीता का कहना है गीता का कहना है कर्म जन बुद्धि फलम चटवा मनुष्य नहा जन्म बंध मिनर बिनर विनिर्मुक्ता हम उस अवस्था में आपको नहीं ले जाना चाहते जहां बुद्धि मिट जाती है हम कहते हैं आपके अंदर सच्ची बुद्धि का उदय हो आपको सच्ची बुद्धि मिलेगी तो आपको जन्म मरण का जो भय है वो मिट जाएगा आपको सच्ची बुद्धि मिलेगी रहे तो ये जो फलाकांक्षा आपके चित्त में कामनाएं भरी हैं ये सारी की मिट जायेगी आपको बुद्धि मिल जाए तो शांति हो जाएगी आपको आपकी बुद्धि अगर ठीक हो जाए तो आपके मन में जितने संशय जितनी शंका कुशंका वो सब मिट जाएगी आपको बुद्धि मिल जाए आपको बुद्धि मिल जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए ददा बुद्धि जो गम तामाम उपया भगवान बुद्धि प्राप्त हुई और भगवत प्राप्ति हुई तो बीसा एक ऐसा ग्रंथ है जो बुद्धि का आदर करता है जो ज्ञान का आदर करता है जिसको कर्म करने में भी कहता है बुद्धि चाहिए कर्म करने में बुद्धि चाहिए साधन करने में बुद्धि चाहिए समाधि लगाने में बुद्धि चाहिए हाँ मोर टूटने के लिए बुद्धि चाहिए भक्ति की प्राप्ति के लिए बुद्धि चाहिए परमात्मा के साक्षात्कार के लिए बुद्धि चाहिए बुद्धि का इतना बड़ा पक्षपाती उपदेश ग्रंथ सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है भले लोग कोई कहे सर्वधर्म समन्वय करे सर्वधर्म समान है सर्वधर्म समान है लेकिन हम इस बात को दावे के साथ कह सकते है की कि कि किसी भी मजादी ग्रंथ में जो एक आचार्य के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा जो चलाया गया उस मजहब में ये नहीं कहा जाता है कि बुद्धि प्रधान है उस मजहब में ये कहा जाता है कि जो हम कहते हैं वो सच्चा है एक आचार्य जब कोई मजहब चलाता है तो कहता है मेरी बात आरोप श्रद्धा रखो मेरी किताब पर श्रद्धा रखो मैं जो कहूँ शो करो परंतु गीता गीता कहती है बुद्धि बुद्धि बुद्धि ज्ञान ज्ञान ज्ञान ये ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती, होती है ज्ञान से ही बंधन की निवृत्ति होती है ज्ञान से ही सत्य का साक्षात्कार होता है ऐसा नारायण ग्रंथ जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी मूर्खता को दूर करे हमारे दुख को दूर करे हमारे जन्म मरण के भय को दूर करे हमारे शोक मोह को दूर करे ऐसा कोई ग्रंथ गीता के सिवाय गीता के सिवाय सृष्टि में दूसरा कोई है नहीं अब इसके संबंध में हम आपको प्रत्येक अध्याय में हमारे प्रतिदिन जीवन में लाने के लिए क्या क्या व्यक्त हुए इसका वर्णन आप सोचना